प्रश्न प्रश्नोत्तर दीपमाला प्रारब्ध पुण्य पाप तथा संस्कार जिज्ञासा कोई व्यक्ति किसी कीड़े को मारता है तो उसकी कीट योनि समाप्त होगी या नहीं यदि समाप्त हो जाएगी तो उसकी कीट योनि समाप्त होने में निमित्त होने से मारने वाले को पुण्य होगा या पाप समाधान यह तो उसके कर्म पर निर्भर होगा कि उसकी कीट योनि समाप्त होगी या नहीं वह उस योनि से मुक्त हो जाएगा यह आप नहीं कह सकते क्योंकि उसके कर्मों को आप नहीं जानते परंतु आपने उसको मार मारा तो आपको पाप जरूर लगेगा उसकी एक योनी समाप्त करने में आप निमित्त बने तो आपको पाप ही होगा विचार कीजिए क्या आप मरना चाहते हो आपको कोई मारे तो उसे पाप लगेगा या नहीं इसी प्रकार वह कीड़ा भी मरना नहीं चाहता बल्कि जीना चाहता है आपने उसे मार दिया तो उसे भारी कष्ट होता है अतः आपको तो पाप लगेगा ही जिज्ञासा किसी व्यक्ति को कोई असाध्य रोग है जिससे वह बहुत कष्ट में है यदि वह कहे कि कोई हमें विष दे दे जिससे मैं इस यातना से छूट जाऊं, ऐसी स्थिति में उसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए या नहीं समाधान हमारी दृष्टि में इस कर्म से दोनों को ही पाप लगेगा दूसरे को मारना तो पाप है ही आत्महत्या भी पाप ही है जो व्यक्ति उसको विष देगा उसे दूसरे को मारने का पाप लगेगा ही उसने विष देने को कहा इससे क्या फर्क पड़ता है वस्तुतः जो ऐसा रोगी है उसमें भी अंदर से मरने की इच्छा नहीं है जिजी है वह तो कष्ट सहन न कर पाने के कारण ऐसी बात बोल देता है दूसरी बड़ी बात यह है कि आपके विष देने से वह मर गया तो भी उसकी पीड़ा समाप्त नहीं होगी जो कर्मफल श्रेष्ठ रहेगा उसे अगले जन्म में उसको भोगना पड़ेगा इसलिए रोगी को कोई विष देता है तो वह परोपकार नहीं करता है अपितु तो पाप ही करता है स्वेच्छा से देह त्याग का अर्थ यह नहीं कि किसी कष्ट आदि के निमित्त से शरीर छोड़ा जाए जैसे भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था जब मृत्यु का समय आ गया तब भी उन्होंने कहा कि हम अभी शरीर नहीं छोड़ेंगे उत्तरायण में छोड़ेंगे उत्तरायण आते ही उन्होंने स्वेच्छा से शरीर छोड़ दिया यह स्वेच्छा मृत्यु है इसका पाप पुण्य से कोई संबंध नहीं इसी प्रकार से कोई सिद्ध योगी स्वेच्छा से विचरण करता है चाहे तो वह इच्छा से शरीर छोड़ भी सकता है इसमें कोई दोष नहीं है जिज्ञासा प्रारब्ध कर्म का भोग से क्षय हो जाता है संस्कारों का पूर्ण रूप से क्षय कैसे और कब होता है समाधान संस्कार मन में रहते हैं जब तक जीव का मन के साथ संबंध रहेगा तब तक संस्कार भी रहेंगे और जब तक अज्ञान है तब तक मन के साथ संबंध भी बना रहता है जब स्वरूपानुभूति होने पर अज्ञान नष्ट हो जाता है तब मन के साथ संबंध ही नहीं रहता है फिर संस्कार भी स्वतः ही क्षीण हो जाते हैं जिज्ञासा अशुभ संस्कार के जागृत होने से पहले ही उसका बीज नष्ट किया जा सकता है क्या समाधान ईश्वर शरणागति या ज्ञान प्राप्ति से यह बीज नष्ट हो सकता है पर यह उतना सरल नहीं है इसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है तुम्हारा भला बुरा कोई भी संस्कार हो यदि उसमें तुम्हें ईश्वर कृपा ही दिखती है तो वह संस्कार तुम्हारा क्या कर लेगा मृत्यु सामने आ जाए और उसमें भी तुम्हें ईश्वर कृपा दिख रही है तो वह तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगी इसी प्रकार जब तत्व ज्ञान हो जाता है तब कर्मों और संस्कारों से संबंध ही टूट जाता है अशुभ संस्कारों को नष्ट करने के ये ही दो मार्ग हमें दिखाई देते हैं